सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीतमस्त मिषा वह ओ अनुवाद की 33वीं कक्षा तैतालीसवा अभ्यास चलेगा इसमें असुन प्रत्यांत शब्द दिए हैं कुछ है। प्रारंभ में योनादि कोश में सूत्र है सर्वधातुभ सर्वधातुभ्यो असुन सभी धातुओं से असुन प्रत्यय हो जाता है और लिंगानुशासन में असुन को लिंग बताया गया है तो पयस शब्द ये जल के लिए भी आता है और दूध के लिए भी है यशस यश कीर्ति वचस ये वचन कथन ये होता है वाक्य और तमस है तपस तपस ये तप के लिए शीरस शीर्षक के लिए अब शीर्ष के लिए कई शब्द हो गए ये शीरस हो गया शिश शीरस शिरांसी पीछे शीर्ष शब्द भी आया था शीर्षम शीर्षे शीर्षाणी उससे पहले मूर्धन भी आया था मूर्धा मूर्धानु मूर्धानूर्धान मूर्धन पुल है शीर्ष और शिरस नपुंसक लिंग है वासस वस्त्र के लिए वासान शि जीर्णानी यथा सरस तालाब सरोवर जो बन जाता है सरस्वती सरस विद्या को भी कहते हैं ज्ञान के लिए नभस आकाश और अम्भस जल का वाचक है जल के 101 पर्यायवाची एक सौ एक पर्यायवाची है सदस्य सदस सभा के लिए इसी से बनता है सदस्य सदस्य भव सदस्य सभा में होने वाला और उसी को सभ्य कहते हैं सभ्य बनता है ना सभा सूत्र है वक्षस ये भी असुन प्रत्यांत है हिंदी में केवल वक्ष ऐसे बोल देते हैं वक्षस्थल लिखेंगे तो विसर्ग नहीं लगाते वहां जबकि आवश्यक है वक्षस्थल स्थल वक्षसोत स्रोत जहां से कोई मूल है किसी वस्तु का ओरिजिन तो ये सब शब्द असुन प्रत्यांत इसमें उन्होंने पयस के रूप दे दिए हैं उसी के अनुसार सबके चलेंगे पय पयसी पयांसी और द्वितिया में भी पय पयसी पयांसी उसके बाद जहां जहां पदसंज्ञा होती जाएगी वहां ससज शोरूह लगाते जाएंगे और हसीच तो पयसा पयोभ्याम पयो, पयो भी ही। पयसे पयोभ्याम पयोभ्य पयो पयस पयोभ्याम पयोभ्य पयस पयसोह पयसा पयसी पयसोहो अब यहां दो प्रकार से बना सकते हैं पय सु और कारण वाशरी हे पय हे पयसी हे पयांसी यान शब्द सवारी के लिए ये ल्युट प्रत्यांत है और ये भी नपुंसक लिंग में आते हैं सूत्र नपुंसक भाव एक तह तो सूत्र में ही नपुंसक कह दिया है और आगे लुट तो यानम स्थानम उपकरणम उपकरणमु से आवरणम वृधातु से संस्करणम समुपसर्ग है सुठागम हो जाएगा ऐसे प्रकरणम या प्रोपसर्ग धातु वही है और केवल करणम करना लेकिन यही पड़ता है यदि हम कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र से यदि करण में कर लेंगे करण में करण शब्द बनाना हो तो कैसे बनाएंगे क्रियते कर्णम तब ये साधन के रूप में आएगा साधकतम करणम अब वहां कर्णम का अर्थ करना नहीं है क्रियते अनैन इति कर्णम और ये क्या है कर्णमिति करणम ये भाव में करना ऐसी हरणम मरणम भजनम पानम ये सब शब्द के समान इनके रूप चलेंगे दिवादिगण की धातुओं में से दो धातुएं और इन्होंने इन्होने धातु है ये नश अदर्श तो नष्ट होना नश्यति नश्यत इत्यादि ऐसे ही मोह क्या अर्थ वैचित्य ज्ञान न रहना वैचित्य क्या होता है विचिति और विचिति क्या होता है अर्थात तो मोह वैचित्य मोहग्रस्त व्यक्ति का तात्पर्य है अज्ञानी समझ नहीं पा रहा है विषय को तो मोहित होना मोहयती के हो गए रूप नष्टातु के भी दिए हैं इन्होंने तो नष्टातु में ये ये तो भुवादी गण की दिवादी गण की ही है ये 42 संख्या धातुओं के रूपों में उसमें इन्होंने दिया हुआ है तो इसमें तो कोई विशेष नहीं है हुँ? किसमें लेरेट में हाँ लिट में दो प्रकार से रूप बनाए इन्होंने यही अंतर है बस हम तो नश्यति नश्यत नश्यंती ये बन जाएंगे और लिट में ननाश ने ननष्ठ नेष ननाश ननश ने शिव यहाँ ईडागम का भी विकल्प है नेशिव नेश्म नेशिमा नेषम ऐसे ही लूट में भी इडागम का विकल्प और लिट में भी इडागम का विकल्प क्योंकि वहां भी नशिषति और नंग क्षति ऐसे बनेंगे लूट में फिर वैसे ही नश्यतु नश्यतात् लंग में अनश्यत अनशताम विदलिंग में नश्यत नश्यताम और आशीर्ग में नश्यात नश्यास्ताम और लुंग में चिली को हो जाएगा तो अनशत अनशताम अनशन में से न की है हो रहा है हिडागम का इसमें जहाँ प्रत्यय का प्रकरण है नहीं से तो मतलब नहीं है जहाँ इडागम का जहाँ प्रकरण आता है आठ धातु का सेठ वाला देधादिगण तो में देखो कौन कौन सी धातुएं हैं धातु में इसमें देखो तीसरे भाग में मिल गया कहा देख रहे हो आप रहे हो निन्ट भाष्य में देखिए भाष्य में देखिए और रही बात जब, जब ये विडागम नहीं होगा विडागम जब नहीं होगा तो नुमागम हो जाएगा इसमें यदि तो धातु हो शे नाम आगे नाम रधी। रधी। रधी रही नहीं। रही। नहीं। लेके आगे आगे आगे क्यों भाग रहे क्यों भाग भाग भाग रहे रहे रहे हो हो हो धातु धातु आ आ आ गई गई गई तो पकड़ नहीं नहीं अब नशोर झलीलादी प्रत्यय चाहिए उसको तो इडागम नहीं होगा झलादी हो जाएगा तो रथादी गण में रथ को देखो कहां पर है पहले और उसके आगे जो धातुए पड़ी हैं है नहीं क्या चीज नहीं दिवादी गण की है ना ये नशति तो दिवादी गण में ही रथ धातु भी है ये बत्तीस हाँ बत्तीस पृष्ठ पर है तो बत्तीस पृष्ठ के दूसरे कॉलम में राधा हिंसा रिंसा हो उसी के आगे है अणश अदर्शने और ये राधादिगण कहाँ तक माना गया माना गया है स्नेह अच्छा। आगे है ना वृत् तो वृत्त से तात्पर्य राधादिगण की समाप्ति तो राधा हिंसा हो अणश अदर्शने त्रिप प्रीण ने दृप हर्ष मोहनो द्रुह जिघांसाया ये भी यही पर आ गई है और स्नेह उदगिरणे स्नेह प्रीतऊ बस यहां तक कि धातुएं हैं इन धातुओं से उत्तर बलादी आर धातु को विकल्प करके इडागम होगा ठीक है प्रथादे भागम नहीं होगा तो झलादी होने से मस्जिद झली से नुमागम हो जाएगा बस इसीलिए इसके रूप देने पड़े हैं इनको नहीं तो अन्य धातुओं के समान इसके चल ही जाते दिवादी गण के जो अन्य धातु षी व्यक्ति इस अभ्यास में आनी है दोबारा तो उसका भी ध्यान रखना है लिट प्रत्यय के इन्होंने जो बनाए बने हुए शब्द दिए थे उसका सूत्र दिया है आगे लिट चया तो ये तो, तो ल्यूट च सके भाव एक के आगे है इसलिए भाव में ही करेगा ये उसको अन हो जाएगा धातु में गुण इत्यादि हो जाएंगे तो गमनम पठनम यजनम करणम भरणम मरणम रोदनम शोचनम और जब करण में करेंगे तो कर्णाधिकरण सूत्र भी है करण में और अधिकरण में भी लूट प्रत्यय हो जाता है और अन्य किसी कारक में करना होता है तो कृत्य लुटो लिटो ये तो बहुल ही दिया है उसमें और बहुल को इतना व्यापक कर लिया गया है कि कृत्य और लुट की बात है सूत्र में लेकिन ये सूत्र अपनी सीमा से बाहर भी निकल जाता है तो अन्य प्रत्ययों को भी ले लेता है कृत्य लुटो बहोलम कहीं भी लगा सकते हैं कृत्य और ल्यूट के अतिरिक्त प्रत्यय भी और किसी भी कारक में अणवोल त्रिचऊ ये तो पीछे भी आया था इसका प्रकरण तो यणवोल और त्रिछ ये कर्ता में करता है सूत्र दोनों प्रत्ययों को तो पीछे तृछ के प्रकरण में आया था ये यह अणवोल के प्रकरण में है तो अणबोल में वो जाएगा, उसको अघ हो जाएगा और ऋणित होने से धातु की वृद्धि हो जाएगी शब्द बनेगा अकारांत और विशेषण होने के कारण से तीनों लिंगों में रूप चलेंगे तो पुल्लिंग में चलाएंगे तो राम जो है बालक के समान और इस सीडिंग में जब बनाएंगे इसको तो जब टाप लाएंगे तो उस अवस्था में जैसे पाचक और टाप का आ, अब क्या करेंगे पाचक और टाप का आ क्या करेंगे आप ये आर्धातु तो क्या टाप चौथे अध्याय के प्रत्यय भी होते हैं आर्धातु तो के धातु में लगता है वो तो आकार लोप ना करे हम तब भी सवर्णी हो जाएगा पाचका बनेगा फिर ये कहां से आ गया तो फिर उसी को तो बोलना था आपको अच्छा। भाँएं। भाँएं। पूरा सूत्र बोलिए आपने कुछ और ही बोल दिया बस आगे नहीं आगे नहीं बोलना है प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात सदाप्य सुपह प्रत्ययस्थात कात पंचमी प्रत्यय में स्थित ककार कहा है बस ककार को लेना है केवल अभी प्रत्यय में स्थित ककार ठीक है यहाँ तक आ गए कामे और छोड़ देना अभी ककार पर ही ध्यान अपना रखना प्रत्ययस्थात कात पूर्व अभी नहीं आप सूत्र गलत बोल ले हो प्रथ नहीं कर पाओगे पूर्व से अत पूर्व्यात तो क से पूर्व जो आकार है कौन सा है गलत पाचक बना रहे हैं ना क्य में अ पूर्व स्तः ष्टी है पूर्व आकार के स्थान में इत इकार हो जाता है कब आपी टाप परे रहने पर इत आपी असुपहर न हो बस तो ये सूत्र करता है इकार प्रत्यस्थात् पूर्व पूर्वस्य अतः इत आपी असुप तो पाचिक फिर सवि होकर करके पाचिका इसलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया संक्षेप में कि स्त्रीलिंग में इका ये अंत में होगा कैसे होगा ये नहीं पता <laughs> नपुस्किंग में ज्ञान के समान तो कारक का कारिका कारकम ऐसे पाठक का पाठिका अ पाठकम तो बनेगा नहीं हैं लेखक लेखक लेखिका हारक हारिका ऐसे बन जाएंगे संहारक धारक मारक उपकारक उपकार, उपकार सेवक कुछ धातु आकारांत भी हैं तो उनसे हम जब अन करेंगे तो अणित होने से आतो युकृम होकर के कार उसे विधायक हा, विधायक, हा, विधायक, हा, विधायक होते ही हैं। हैं, पीने वाला, वाला। है एम एल एलाकृत है इसमें क्या समस्या है तभी तो लगा पा रहे हैं हम कर्ता में कर रहे हैं हन धातु में फिर हो हन लग जाएगा घातक बन जाएगा उससे तो जन्म क्या बात हो गई जन्म वृद्धि होने पर रस भी हो जाएगा इसको क्योंकि ये धातु मित है जनि जीश कनसु रंजो अमंताश्चमिताम रसव जन कह बनेगा ऐसे ही श्रम से शम कह, गम से गम यमंत है अमंत होने से मित है ये सारी लेकिन नियम यहां तो नहीं हुआ हृस्व क्यों नहीं हुआ <laughs> नहीं अमंत तो है में ऊपर में तो वहीं जहां ये प्रकरण आया हुआ है जनी जीश कन सुरंज आगे ग्लासना अनुपसर्गवाद्लास न कम्यमी चमाम यहां से न निषेध प्रारंभ हुआ न कम्यमी चम शमो अदर्शने यम अपरिवेशम धातु यदि मित होगी यम धातु यदि परिवेषण अर्थ से भिन्न अर्थ वाली होगी अपरिवेशन अर्थ में होगी तो मित नहीं होगी केवल परिवेशन अर्थ में ही मित होती है यह महापरिवेषण है धातु पाठ में है ये जहाँ ये मित का प्रकरण चला हुआ है हैं परिवेशन माने परोसना यहाँ से होता ना ना यह है ना प्रारंभ ही पृष्ठ सत्र पधातु पाठ में घटादयो मित जनि जीशरजो अमंताच ज्वल हल हमल नमापसर्गा ग्लास नुमा दर्शन यम अवेश यहाँ तक है ये इसके बाद वृत्ति ने घटादिगण समाप्त हो गया है घटादी की समाप्ति है ये और ये सारी घटादी मित कहलाती है सारी घटादी मित कहलाती है तो घटादी में थोड़ी सी धातुएं आई कौन कौन सी आई कौन कौन सी आई घटादी में गलत हो गया कोई पूछे घटादी घटाधीगढ़ में कौन कौन सी धातु तो कौन कौन सी है नहीं वहां से नहीं देखना इसी में देखना है घटादी घटाधीगढ़ समाप्त हो रहा है क्षण ग तो आप गिनो इसमें धातुओं कितनी है दी में कैसे गिनती करेंगे हम्म ये घटादी देखेंगे घटा घटचेष्ट गट घटेष्टायाम कहा है ये घटचेष्टायाम तो पीछे से निकलते हुए यहां तक आएंगे लेकिन घटादेव मित के आगे भी क्या कोई घटाधिगण में धातु है देखो घटादी गण में हमने घट चेष्टायन से लेकर के स्वन अवतनसने घटादे मित से पहले सूत्र है यहां तक ले लिया अब इसमें बताओ और कौन सी गिने जब तक गण समाप्त तो न हो जाए क्योंकि अन्य जो आ रही हैं ये तो और कहीं आ चुकी हैं जैसे जनी जीश कनसु रंज अमंत ये सारी और जगह आ गई है ज्वल हमल नम ये भी आ चुकी हैं ग्लास ना वन वम ये भी आ चुकी हैं फिर निषेध के सूत्र आए तीन ठीक नहीं। है नहीं फिर स्खदिर उपरिभ्या और आगे फण गो तो फण ही तो रह गई एक और बाकी तो ये औरों और जो अन्यत्र आई हुई हैं, उनकी विषय में चर्चा हो रही है कि ये भी मिथ होती है और उनमें से जो अति व्याप्ति हो रही थी अमंत कहने से तो उसमें फिर कम आम, चम शम यम इनमें थोड़ी सी रोक लगा दी गई है अमंत कहने से जो अति व्याप्ति हो रही थी उसको रोका है और जो अमंत नहीं है जो घटा दी नहीं है उनकी भी मित संज्ञा करनी है तो उनकी गिनती इसमें करा दी गई जैसे जन जीरीश कनस इत्यादि रंज ये कहा है घटादी में तो इनके लिए सूत्र बनाने पड़े ज्वाला ज्वल इत्यादि इनके लिए सूत्र बनाने पड़े घटादी तो स्वर्ण अबतं से यहां तक हो गया था लेकिन फण का तो ये एक अंत में और रही थी घटादी में क्योंकि ये तो इसी यही की मानी जाएगी ना इसी प्रकरण की जनी जीरीश आदि तो अन्य प्रकरण की है ये, लेकिन उनको मित्र करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं अब आ गया समझ में इसके परिगणन करने के लिए इस तो ये डालना पड़ा है। अगर, अगर केवल घटा घटादेव मित सूत्र होता तो उस अवस्था में फिर ये, ये अन्य धातुओं की मित कैसे होती आप जनी की कैसे करते बताइए? वो तो घटादी में नहीं है इसलिए उन सूत्रों में उनका पाठ किया है फिर और धातुओं का अमंतों की कैसे करते आप अमंत्र तो घटादी में एक भी नहीं मिलेगी आपको यह है तो यम से नियामक वध से वध कह अब यहां क्यों नहीं हुई वृद्धि यह हरस हो गया वृद्धि नहीं हुई या हरस हो गया दो बातें पीछे बताया था मैंने प्रथम वृत्ति में अभी ये विषय आया था कि हनो वध लिंगी से जो वध आदेश होता है अकारांत है और अकारांत है तो आधात् प्रत्यय पर रहते आकार का लोप होगा तो लोप से उसके बाद जब अचोड़ अत सूत्र आएगा वृद्धि करने के लिए तो क्या होगा फिर क्या होगा पूर्व विधि करने में आजादेश स्थानीब हो जाएगा बच गया उपधान मिलेगा ही नहीं उसको आकार तो वह उदाहरण के वाक्य देखिये बाला पय पिबती कौन सी व्यक्ति है पयाह में द्वितीय का एक वचन जगत नश्यती इसमें कौन सी व्यक्ति जगत में अच्छा <laughs> मूर्ख मनो मुहती इसमें कौन सी व्यक्ति है मन में देखो खा गया ना धोखा ले अब पुस्तक पुस्तक ऊपर करिए आपने तो पता लगा थोड़ा सा कि हाँ ये है ये दूर करने से प्रथमा लग रही थी हैं या द्वितीय <laughs> मुहयती का कर्ता कौन है तो प्रथमा ही तो हुई मूर्ख से मनो मनोमोहती पिता पुत्रे स्नेहती स्नेह के साथ में सप्तमी लाते हैं स्नेह का आधार मानते हुए क्योंकि पुत्र को स्नेह अभिव्यक्त कर रहा है इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है तो कर्म नहीं बन पाता है ये इसलिए सप्तमी का प्रयोग करते हैं है पयस पानम वचस कथनम तपस आचरणम्म प्रक्षालनम वाससार और वाससार। इन सब शब्दों में देखेंगे तो ये कर्म में सृष्ठी है कर्त्री, कृति जैसे पान किसका किया जाएगा दूध का या जल का तो पयस कर्म हो गया कथन किसका होगा वचस का ये भी कर्म हो गया आचरण किसका तपस्या ये कर्म हो गया लिट प्रत्यय होने के कारण क्या हुआ आप कोई नई बात बताइए इसमें या शंका का कोई आधार बने ये तो सामान्य सी बात तो, तो प्रक्षालन किसका होगा ये भी कर्म हो गया है धारण किसका होगा वासस का ये भी कर्म हो गया ऐसे देखना किसको है आकाश को नभस को तो ये सब कर्म में श्रेष्ठी कर्तिकर्म हो कृति सदसी भाषणम ये आधार है सभा में सभा के अंदर बोलना स्रोतसी स्नानम स्रोत में प्रवेश करके आधार बनेगा वो अधिकरण बनेगा तो उसमें स्नान करना ये सब कुरु करो अब ये पानम कथनम प्रक्षालनम ये सब कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है इन सारे शब्दों में हम पूछ रहे हैं व्यक्ति लिंग क्योंकि कुरु के कर्म है सारे ये ईश्वरों जगत कारको धारको हारकश च ईश्वर संसार का बनाने वाला धारण करने वाला और संहार करने वाला इसे प्रथमा हो गए एक ही है इसलिए अस्ति आपको कहोगे ये तो कारक अलग है धारक अलग है हारक अलग है तीन हो गए संति होना चाहिए हैं? एक। तो ईश्वर वृद्ध एक अथर्वेद का मंत्र ईश्वर से प्रकृति ही जगत कारिका धारिका हारिका ईश्वर का स्वभाव कैसा है संसार को बनाने का बनाने वाला धारण करने वाला और हरण करने वाला ये उसकी प्रकृति है प्रकृति स्त्रीलिंग है इसलिए कार्य धारिका हरिका ये स्त्रीलिंग के शब्द आ गए ब्रह्म जगत कारपुसलिंग का प्रयोग कर दिया ब्रह्मों को तो उसके ये सारे विशेषण नपुसिंग में आ गए कारकम धारकम हरकम चलिए स्वच्छ जल पियो तो शुचि पिब अंभस, आपने जलम दिखा होगा कुछ और बना दिया के अच्छा तो कोई बात नहीं वो भी कह सकते हो आप भी कह सकते हैं सूचि पीब या सूची भेब यश की इच्छा करो तो यश की इच्छा करो मैं यश को चाहो आपको इच्छा और, और करो अलग अलग नहीं करना ही बोलना है यहां पर तो इधर क्या करेंगे हम यश इच्छा बस अब यश में कौन सी व्यक्ति है द्वितीया तो का एक वचन मधुर वचन बोलो तो मधुरम आपने क्या लिखा मधु मधुरम मधुरम हाँ मधुरम वचह हाँ वचो वद या कथय तो वचह बोल देंगे वचन शब्द भी है लेकिन यहाँ हमें अशुन प्रत्यांत बोलना है उसमें वो क्या आता है ना एक श्लोक मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, महात्मनाम। तो वहां भी वचस यही असुन है। बचस्यप तप करो कुरु, या तपसन कुरु। क्यों तपस और अमस तपसम क्यों तपस असुन प्रत्यंत नहीं है क्या तो तपस और अम, क्यों? अम नहीं आगे द्वितीय का नहीं बोल रहे हो क्या आप इसको है तो अम प्रत्यय नहीं लाएंगे क्या हम क्यों नहीं बनता कहीं प्रयोग है अच्छा इसलिए नहीं बनता है नहीं, नहीं। कहीं दिख जाएगा तो आप मान लो गोर नपुंसक है सुअर हम कहाँ रहते हैं नपुंसक के आगे तो तपह कुरु अपना सिर उठाओ स्वकीय अब शिरा शिरा शिरा शिरासी द्वितिया का ये क्वेश्चन शिव शिव उत्थापय हाँ स्व उत्थापय उत्थ कर लेना आगे चल करके स्वीर उत्थापय राम कपड़े पहनो या पहने संबोधन आएगा फिर तो ये राम वासांसी धारय जैसा वाक्य है उसके आधार पर राम संबोधन में आएगा फिर पहनो पहनो या पहने होता तो बात अलग थी पहने अगर होगा तो बनेगा रामो वासांसी धारात तो या धरेत धृधारणे भी है और धारणे से भी बना सकते हैं और चुराधिकण में भी है दारे, तो धारयती या धरती और आत्मनिपद में भी इसका प्रयोग होता है धारण है ना उभय पद ये महर्षि ने कई जगह धीम जैसे आता है मंत्र में गायत्री मंत्र में तो धीमही का अर्थ क्या है धरेमी धरे मही, धरे मही। ये लगा, धारे क्योंकि वेद में आत्मने पद पद का बहुत महत्व होता है आत्मनिपद यदि है तो आत्मने ही अर्थ लेना है उससे यानी कि आत्मने अपने लिए आत्म ने अपने लिए परस में दूसरे के लिए तो भर्ग कौन धारण करेगा हम स्वयं धारण करेंगे ना या दूसरे को धारण करवाएंगे तो धरे मही आत्म पद का ही प्रयोग किया उन्होंने धरे म ऐसे नहीं कहा क्योंकि उसमें बंधा धरे म परस पद में और वेद में भी धीम ही मही आ रहा है देखो महिंग मस कहा आ रहा है लोक में भले ही कहीं पर भी प्रसन्नी पद्म पद बोल देते हो होने पर भी लेकिन वेद में यदि आ रहा है मंत्रों में आत्मनिपद तो उसका वैसा ही अर्थ लेना होता है ये बनेगा नहीं राम कपड़े पहनो, तो और मैंने क्या कहा था नहीं? आदेश है तो कोई बात नहीं आप लोट लगा दो लेकिन इधर कह रहा हूँ मैं राम संबोधन में आएगा आदेश देते समय अगर नाम बोला जाता है किसी का तो संबोधन बनता है फिर वो परिधि हाँ तो क्या बनेगा परिधान तो वस्त्र को बोलते हैं यहाँ पहनना है परिशब्द तो ना अच्छा लगेगा यहाँ धारण तो करना वो तो चारों ओर से धारण करना एक अलग चीज है जैसे कोई चादर ओढ़ रहा है ठीक है चारों ओर से ढक रहा है अपने लिए तालाब में स्नान करो सरसी स्नाही अगर स्नान स्नान शौचे का ही प्रयोग करेंगे तो स्नातु स्नाता स्नाताम स्नातु स्नाही स्नात स्नातम स्नात आगे स्नानी स्नाव स्नान अब बोलते ही नहीं लोग स्ना का प्रयोग तो स्नान और क्री धातु का प्रयोग कर देंगे यानी सरस ही गुरु करु सरल लगता है थोड़ा यही तो नहीं। हाँ स्नान करो लोट लोट लकार सरसी स्नाही आकाश की ओर देखो तो ओर देखो अगर ओर की भी साथ में बोलनी है तो प्रति लगा दो नभ प्रति पश्य बिना प्रति जब तो नभ पश्य आकाश को देखो नहीं सप्तमी नहीं आएगी क्योंकि देखना देखने का कर्म बनेगा ये सभा में शांत बैठो सदसी।, सदसी अब ये में आएगी सदसी हाँ सदसी शांत बैठो तो शांता स्दिष्टा। शांता स्दिष्टा। शांता स्दिष्टा। आ, के के शांत तिष्ठ शांत हाँ सीधा जो शांत भू शांत सदसी शांत भूध शांत भू अभिव्यक्तित लाओगे शांत के आगे आप तो यही फिट कर दिया उसको तो ऐसे ही उठा के वहां से हिंदी से आप बिना विभक्ति के प्रयोग करेंगे क्या किसी शब्द का विभक्ति तो लाएंगे ना शांत में शांत बैठो क्या समस्या आ रही है शांत बैठो नहीं बिना व्यक्ति कैसे प्रयोग करेंगे बिना प्रत्य लाये केवल शांत शब्द कैसे उठा के रख देंगे तो भू धातु का कर्ता बनेगा ना बोनेगा शांत होकर तो शांतो भूय लेकिन भूय आपने कैसे कर दिया ये भी गलत हो रहा है भूतव बनेगा कैसे कर देंगे ऐसा तो, तो नहीं आपकी लेखनी स्वयं ही घूम जाती है उधर उधर के लिए कभी कभी कलम जो है ना स्वयं चलने लगती है कुछ भी निकल पड़ता है उसमें से चलिए दूध का पीना वचन का कहना अंत में क्या रहा है अच्छा है नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा है बस तो शोभ नमस्ती अंत में बोल सकते हैं तो दुग्धस्य पानम वचस कथनम तपस करणम शिश क्षालनम या प्रक्षालनम और वस्त्रों का ये बहुवचन आ जाएगा वासम नहीं वास में बहुवचन आएगा ना वस्त्रों का वसाम कहा से बन जाएगा जब शब्द ही धारणम नभ का देखना नभो दर्शनम नहीं नभ, नभसा, नभसा, दर्शनम और जल का लाना अब जल में पयस ला सकते हैं या अंबसह अम्भस या न पय आनयनम या आदानम का उठना वक्षास्थ, वक्षास्थ, वक्षास्थ, वक्षास्थ, वक्षास्थ, वक्षास्थ, उत्थानम व्रोत स्थल आप वक्षस का प्रयोग कहाँ करेंगे फिर अकेले उसी का अर्थ है ये तो वक्षस उत्थानम स्रोत बहना, प्रवहणम अच्छा है सुंदरमस्ती इसमें हर हर वस्तु का क्रिया के साथ संबंध जुड़ेगा तो इसलिए एक वचन का प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं कि बहुत सारे कार्य हो गए है तो हम सुंदराणी ऐसे बोले संति क्योंकि हर क्रिया हर वस्तु का है है के साथ जोड़ करके ये भाव लेते हुए लेख का लिखना यहाँ अंत में क्या आ रहा है अच्छा लगता है ये अर्थ नहीं है अच्छा है बस केवल लग किसी को नहीं रहा अच्छा अच्छा है लेख का लिखना पाठ का पढ़ना तो ये अंत में है ये सारे विविध कार्य हैं तो लेखस लेखनम खन लेखनम लेखनम पठनम पाठ पठन भोजन भक्षण ईश्वर सेमरण कार्य करोत्थ कन्या का सोना कन्या शयनम चोर का रात्रि में जागना चोर रात्र जागरणम या निशायाम रात्र नक्तम च एक एतानि ने कार्याणी सन्ती सब ये अलग अलग कार्य हैं एतानि यानी कैसे बन जाएगा या तो ईमानी बोलेंगे आप एतानि यानी कैसे हो जाएगा यानी तो जो होता है आपने सोचा इसमें लिखा है ये, ये तो यह ये। लेकिन ये पुलिंग का था आपने ये कर दिया यानी यश में रुचि तालाब में नहाना और सभा में बैठना अच्छा है तो यशसी रुचि ही तालाब में नहाना सरसी, सरसी। स्नानम नहीं। सदसी नहीं। सदनम नहीं। सदसी, सदनम सीधनम हाँ, सीधनम, सीधनम कैसे बन जाएगा सद को सीधा देश कहाँ होता है शीत प्रत्यय परिणते पाघरा अधिबुक लघु चमाम सदसी सदन सदसी सदनम सदना च अच्छा लगता है नहीं अच्छा है अच्छम अस्ति अच्छा शब्द भी संस्कृत का ही है संस्कृत दिया है महर्षि दयानंद ने उसमें एक वाक्य आता है किसी की दुकान में कि अस्य आपे या हट्टे नहीं प्रश्न किया है शायद कस्य हट्टे कस्य दधि दुग्धे अच्छे प्राप्त किसकी दुकान में दधि दुग्धे और अच्छे तो दधि दुग्धे अयादेश क्यों नहीं हुआ ईद उदेद दिवचन का हो गया तो दधि दुग्धे अच्छे अच्छा, अच्छा सुंदर अस्ती कुछ भी कह लिए यान पर चढ़ो तो यानम यानम आगे? आ, यानम आगे आरोह आरोह क्योंकि गण किया ना ही कलुक हो जाएगा तो है ऐसे जैसे पठ अपने स्थान पर बैठो स्वस्य स्थाने या स्वस्थाने स्वकीय स्थाने सीधा, भोजन के उपकरण लाओ भोजनस्य से भोजन से उपकरण पर पर आवरण तो सप्तमी ईश्वर संसार का कारक धारक और हारक है, जग... है। नियति जगत की कर्त धरती और हर्तृ है नियतिर जगत धर्त्री हर्त्री चास्ती हाँ वो भी ले सकते हैं कारिका धारिका हारिका क्योंकि यहाँ पर अणमोल प्रत्यय का प्रयोग करना है पीछे त्रिचका आ ही चुका है तो नियत्रण जगत कारिका धारिका हारिका चास्ती रसोईया भोजन बनाता है पाचको भोजनम पचति यहाँ रचयति मत करना कोई रचना विशेष नहीं हो रही हो पकाना ही क्रिया है बस रक्षक रक्षा करता है रक्षको गायिका गाती है गायिका गाती गांव से दूर राम के समीप मनुष्य हैं तो ग्रामात दूरम ग्रामा राम के समीप रामस्य समीपम मनुष्या Manushya. आपने ग्रामा दूरम कहा है ठीक गलत वो भी नहीं है ग्राम से दूरम या ष्ठी का प्रयोग करेंगे तो क्योंकि षष्ठी का अनुवाद चल रहा है तो ग्राम प्रयोग कर सकते हैं राम के तुल्य श्याम है रामस्य तुल्य श्यामोस्ति या तुल्यम कर दिया है तुल्य श्यामोस्ति बालक का कुशल हो बालकुशलम भूयात ये अनुवाद षी का है दोनों होती हैं आपको ष्ठी प्रयोग करनी है प्रलय में संसार नष्ट होता है तो प्रलय जगत नश्यति जगन नश्यति वृक्ष नष्ट हुआ वृक्षो नश्यत दुष्ट नष्ट हो दुष्टो नश्यतु, नश्यतु। मूर्ख मोहित होता है मूर्खो मोहयति गुरु शिष्य पर स्नेह रखता है तो गुरु शिष्य स्नेहती अशुद्ध वाक्यों में ये लुट प्रत्यय करेंगे तो पाको पिब आदेश नहीं होगा दृश्यो पश्य आदेश भी नहीं होगा स्थाको तिष्ठ भी नहीं होगा तो पानम दर्शनम उत्थानम ऐसे ही द्वितीया में अम का अम का या द्वितीया का ही है द्वितीया का ही बताना चाह रहे हैं ये अम का लुक हो जाएगा तो यशह तपह और सप्तमी में असुन रहेगा तो नी प्रत्यय का ई जुड़ करके यशसी और सरसी अगला अभ्यास देखिए इसमें अन्य प्रत्यंत शब्द हैं परंतु नपुंसक लिंग वाले हैं तो शर्मन सुख के लिए कहेंगे और वर्मन वर्म जो हमें ढक लेता है व्रेय आवरणे कवच ब्रह्मन ईश्वर के लिए और वेद के लिए भी आता है वेशमन वेश्म, घर के लिए सदन या गया लेकिन सदनम यहां जो दिया है इन्होने ये प्रकरण के अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि अन्न प्रत्यांत दे रहे हैं ये तो सदन तो उसमें नहीं आ रहा है फिर भी चलो दे दिया तो कोई बात नहीं है ना एक रूपता नहीं हो रही है ना शर्मन वर्मन ब्रह्मन वेशमन मेल नहीं है हरा ऐसे ये फिर आगे वैसे वैसी आगे परवन है ना भस्मन भस्म राख है जनमन लक्ष्मण लक्ष्म लक्ष्मणी लक्ष्मणी ऐसे चलेंगे चिन्ह एक लक्षण भी है ये लक्ष्मण है लक्ष्मण ऐसी वर्तमान मार्ग युणादि क्वेश्चन बनते हैं शब्द ये चर्मन चर्म बस यहां तक हुए ये तो ये सब शब्द नपुंसक लिंग और अनंत इन्होंने दे दिए हैं केवल शर्मन के रूप उसके समान चलेंगे अब इसमें सब में एक समानता जो आपको दिखाई दे रही होगी कि इन सभी शब्दों में शर्मन वर्मन और वेश ब्रह्म वेशमन और इसमें ले लीजिए आप भस्मन जनमन लक्ष्मण वर्तमन चर्मन और एक पर्वन अलग है तो अभी तक जो मैंने बोले इनमें सब में संयोग आ रहा है संयोग के अंत में मकार है लेकिन पर्वन में संयोग आ रहा है संयोग के अंत में वकार है तो चाहे वकार हो या मकार हो दोनों ही शब्दों में न संयोगात व होने पर भी अलोपो न से अकार का लोप नहीं हो पाता है बस ये ध्यान रखना होता है। तो शर्म आकार लोप नहीं करेंगे तो सरलता हो जाती है और कोई समस्या नहीं है फिर तो आपको जोड़ते जाइए प्रत्यय आगे तो शर्म शर्मणि शर्माणी शर्म शर्मणि शर्माणी शर्मा शर्माभ्याम शर्म नकार लोप करते जाएंगे जहाँ पदसंज्ञा होगी वहां शर्म भी शर्मणे शर्मभ्याम शर्मभ्य शर्मण शर्मभ्याम शर्म शर्मण शर्मणो शर्मणाम शर्मणि फिर बोलो अब दुबारा जल्दी बोल गए आप बोलिए पदसंजा और भसंजा हम्म कोई कोई पहले उदाहरण लाइए कौन सा जैसे ये है ये तो ये शब्द है है ही पूरा हमें कुछ आगे तो बोलो उसके चलिए ले आयुष अब बोलिए आगे आपको शंका क्या है आप मुझसे पूछ रहे हो क्या हो जाएगा पूछ रहा पदसंज्ञा ठीक है भो का सूत्र बोलिए पद पदसंज्ञा का बोलिए दोनों लग रहे हैं क्या दोनों लग रहे हैं क्या शुरी शुरी। आक डारा देगा संज्ञा विपतिषे परम कार्यम दोनों लग जाएंगे क्या एक साथ तो शंका क्या है आपकी से क्या हो गई बहुत अब बोलिए आगे अल्लोपना करेगा न सिंह का दुमता रोक दिया उसने और बोलिए आगे ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था न सिंह का दमनता हम्म आगे शब्द है बुध विद्वान अकारांत हो गया ये आ तप त्रम आ तप से त्र करने वाला रक्षा करने वाला तो छाता हो गया ये नपुंसक लिंग में आता है बुध पुण्लिंग में धातु में फिर आ गई दिवादी गण की ही तो भ्रम शम दम है क्या बुध में अच नहीं अच नहीं क ही मानेंगे का प्रत्यय एक उपद ज्या प्रिय कह एक पद होने से कर्ता में होता है जानने वाला तो ये धातु जैसे भ्रम है भ्रमु अनवस्थाने है शमु उपशमे और दमु दम का क्या अर्थ है उसी के आगे देखो गण में नहीं भ्रमु तो हो गई भ्रमु अनवस्थाने भ्रमु अनवस्थाने के आगे आती है वहां उसमें प्रकरण में भ्रमु अनवस्थाने सहने देखो यहां से है ये समुपमे से प्रारंभ है तो सममे तो यहाँ पर आ गई आपकी शांत होना अर्थ जिसका हो गया ठीक है तम में, तम इसमें दी नहीं है तमुकांक्षायाम फिर दम में, मतलब जो समूह का अर्थ वही दम का अर्थ है लेकिन फिर भी अंतर आता है इसमें जहां दमन की बात आती है करने की वहां मन मन के साथ में ही बोल देते हैं कुछ लोग या इंद्रियों के साथ में क्योंकि सम दम प्रतीक्षाओ प्रति जो आते है ना षट शर्ट, संपत्ति में तो वहां एक में इंद्रियों को रोकना एक में मन को रोकना इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रम धातु इसमें दिए धर तो श्रमु तपस्वी खे दे च्रम इसमें नहीं दिए इन्होंने और भ्रमु अनवस्था ने ये आ गई और क्षमुष सहने ये सहने अर्थ में है लेकिन यहां इसमें नहीं दिए क्लमु ग्लानु ये यह यहाँ पर आ गई है ये हो गई आगे जो हरिशु हृष्धातु हृषु अली के है ये भी दिवाली गण की ही गरखु, गरखु। गरखु। गरखु। गरखु। गर। गरखु। गरखु। गरखु। हाँ हरिशतुष्ट ऋष धातु प्रसन्न अर्थ में आएगी ऋष इत्यादि बनेंगे तो हृष्ठ इसमें ऋष पुष्ट तैतीसवें पृष्ठ पर और लोभ धातु ये लोभ करने अर्थ में है लोभ गार्ध्य ठीक है लेकिन लुभ दिवादी गण के अतिरिक्त दिवादी गण के अतिरिक्त भी है ये और ये उसमें तुदादी गण में भी आती है नहीं भुगादी में नहीं है दिवादी में और तुदादी में है तो तुदादी में सैतीस सैतीस पृष्ठ पर है ना हाँ तो वही मेरे मुख से निकला था अभी लोभ विमोह ने तो ये उसमें भी आती है और दिवादी गण में यहाँ गार दिया हुआ है लालचर्थ इसका दोनों जगह आएगा ही लोभ करना ये में कैसे लोमकर ना हाँ तो दादी में जो है वहाँ गुण होगा नहीं गुण तो यहाँ भी नहीं होगा लेकिन यहाँ जुड़ जाएगा उसमें शाभी हाँ बने हा समान विमोहन और भाई लोभ व्यक्ति वही करता है जिसके अंदर विद्या नहीं है विमोहन का मतलब होता है कि जो विशेष रूप से अविद्या से ग्रस्त हो गया है मोह वाय चित्ती लेकिन यहाँ प्रकरण चल रहा है हमारा गण का भी तो इन सबको हम दिवादी गण की मान के चलेंगे और ये जो धातु है भ्रम शम दम इत्यादि तो इसके लिए जो सूत्र है हा शम अष्टान दीर्घ श्यनि तो दीर्घ हो जाता है इनको विकल्प करके अर्थात श्यन प्रत्यय होगा तो इनको दीर्घ हो जाएगा श्यन पे और दूसरी बात यह है कि इन धातुओं में कुछ धातु ऐसी है जिनमें शप भी होता है विकल्प करके वहा दीर्घ नहीं होगा वा, व्राश भलाश ये तो हटाओ दोनों अब देखो इसमें कौन कौन से आ गये भ्रम क्रमु क्लमु तो भ्रम क्लम तो आई गई भ्रम क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लश तो इसमें दो धातुएं हैं भ्रम और क्लम इस प्रकरण के अंतर्गत तो इनमें भ्रमति और क्लमति ऐसे रूप भी बनेंगे और भ्राम्यति कलम्यति वहां दीर्घ हो जाएगा क्षमाष्टा नाम आगे विशेषण दिए प्रिय कृष्ण कृष्ण दुबले को बोलते हैं और सुकर अच्छी प्रकार से जिसको कर सकते हैं सरल हम्म कृछा कृछु खल तो कौन से अर्थ में हुआ ये कृच्छरे या अकृच्छरे आक्रिछ्र। आक्रिछ्र। कष्ट को बोलते हैं कठिन को तो सुकह दुष्कर में भी वही प्रत्यय है खल, खल लेकिन अर्थ में है, और ये खल कहलाते हैं शब्द सुलभ अच्छी प्रकार से प्राप्त होने योग्य तो ये सुलभ हो जाएगा ऐसे ही दुर्लभ ये बनेंगे विशेषण विशेषण के अनुसार ही इनके लिंग विभक्ति वचन आएंगे तो शर्मन के रूप इन्होंने दे दिए हैं भ्रम धातु के रूप में देख लीजिए तैतालीस संख्या पर हाँ तो दीव्य तो होना ही है वो तो अनिवार्य है उसमें और भ्राम्य भ्राम्यता हो गया लिट लकार में क्रम से वही देखा करो लकारों का क्रम के अनुसार लिट में ब्रतु बम अब यहाँ परिटी से प्रारंभ होता है प्रकरण और फिर उसके आगे अत एक अल मध्य नादिशादे लिटी थली त्रिफल भज त्रपशल भज त्रपच राधो हिंसायाम वा ज्री आगे भ्रम त्रसाम यहां विकल्प हो गया तो आगे भ्रम इसमें यानी अभ्यास का लोप करते करता क्या है यह सारा प्रकरण अभ्यास का लोप करता है और जो बच गया उसमें आकार को एकार तो भ्रम भ्रम पहला भ्रम हट गया जो दूसरा भ्रम रह गया उसमें को ए हो गया तो भ्रेमु भ्रेमु और लगते हैं यह सूत्र कित प्रत्यय अश्विंग लिटके जब लग जाएगा तब इसलिए अतुष में ही हो पाएगा अतुश उसमें हैं? में और उसमें तिप सिप मिप में नहीं हो पाता क्योंकि वो अश्विंगा लिटक से कितने ही हो पाते तो बभ्राम बभ्रमतु भ्रेमतुह बभ्रमु भ्रेमुहु ऐसी बभ्रमित अब यहाँ थल में कैसे हो गया फिर है क्योंकि कित प्रत्यय परिणत करता है तो थल में क्यों हो गया थल तो सिप के स्थान में था ये तो अस्ट से कित नहीं है तो इसके लिए सूत्र वहां अलग से बनाया गया है थलीचा सेटी अगर इड आगम हो चुका है थल को तभी स्वीकार्य है ईट नहीं होगा तो नहीं तो थली चेटी की जनवृति अनवृत्ती उसमें जा रही है आगे तो बभ्रमिथ्रे मिथ ब्रे मथु ब्रेम बभ्राम बभ्रम यहां तो नल का विकल्प है उसका गणित होने का नलोत्तम होगा बभ्रमिव भ्रेमिव बभ्रमिम भ्रेमिम सबसे अधिक समस्या आती है लिट और लुंग लकारो के रूपों में आती है इसलिए मीमांसक जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है लेट और लंग लकारों की रूप बोधक सरल विधि यह है पुस्तक का नाम उपलब्ध है नहीं है यह नहीं पता हम्म अन्य लकारों में भ्रमिता भ्रमित रू भ्रमिश्यति भ्रमिश्यत और लोट में फिर वैसे ही भ्राम्यतु भ्राम्यतात इत्यादि और लंग में अभ्राम्यत अभ्राम्यता विधलिंग में भ्राम्य भ्राम्यताम और आशीर्ग में भ्रम्याद यहां नहीं होगा दीर्घ भ्रम्याद भ्रम्यास्ताम भ्रम्या और लुंग लकार में लुंग लकार में जब चिली आएगा तो चिली को अंग हो जाएगा तो चिली का अंग का प्रकरण कहा से प्रारंभ होता है, है? व्यक्ति ख्याति भ्यों। यहां से चलता है ये कुशादि दुतादि लदिता परस्मै पदेशु तो अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमन अभ्रम अभ्रमतम अभ्रमत अभ्रम अभ्रमा व्रमा लिंग में अभ्रमिष्यत इसी के समान कलम के चलेंगे वो तो खैर इसके लिए है मैं कलम मैंने दोनों का इसलिए साथ में बोला है कि इनके भुआ शव होकर भी इनके रूप चलते हैं बाकी यहां जो दिया है इन्होंने का प्रसंग नहीं उठाया है इसलिए जैसे चलेंगे शाम अष्टान दीर्घ शनि सर्वत्र लगना ही है हृष्क अलग हो जाएगा हृष्यति हृष्यतः इत्यादि है लुभ्यति लुभ्यत ऐसे चलिए आगे तो इगुपध ज्या प्री कि इसमें जो शब्द आया था एक बुध वो इसी सूत्र के द्वारा बना हुआ है तो जिन धातुओं में एक, आ, एक उपधा में होता है और कुछ और ले ली कितनी तीन जिया प्री और क्री इनसे भी का कत्यय इनसे प्राप्त नहीं था इसलिए तो काके के किित से गुण तो होगा नहीं और आकार जो है ज्या इत्यादि में उसका लोभ हो जाएगा तो बुध से बुध लिख से लिख अब लिख का अर्थ क्या हो गया लेखक जानने वाला वैसे कम प्रयोग मिलता है इसका बुधा का तो बहुत मिल जाता है उसमें श्लोक आता है ना भर्तृहरी का एक यदा यदा एव समभवम् तदा तदा मम यदा किंचित, किंचित। बुद्ध सकाशा, देखो धविस्मिप्त ममुजन सकादवगत तदा मूर्खोस्मी मूर्खोस्मी ज्वर एवं मदो में व्यापक तो बुद्ध शब्द का प्रयोग तो पर्याप्त मिलता है कृषि धातु से कृष निर्बल इसका भी प्रयोग मिलता है और ज्या का तो बहुत होता है हम बोलते हैं कि सर्वज्ञ अल्पज्ञ आज प्रकृति आज्ञ है जीवात्मा अल्पज्ञ है परमात्मा सर्वज्ञ है प्री धातु से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा क्या क्या हो गया ये हैं आदेश यान आदेश।, यान आदेश हो गया क्यों हो गया क्यों हो गया प्री और आ आदेश होना चाहिए तो अपवाद है उसका इंग अपवाद है यण का तो धातु रेकाचो धातु नहीं उसका अचिष्णु धातु भगवान श्नु धातु धातु आगे उसमें और भ्रु तो प्रिया। तो प्रिय कौन है कर्ता में करना है जो प्रेम करता है या जो दूसरे को प्रिय लगता है <laughs> कौन हुआ कौन हुआ सत्यपति नुँ। जी प्रिय तर्पणे कांतुच तर्पण अर्थ ले लो पहले आप कांतु के बाद में समझना प्रिय तर्पणे तर्पण अब तर्पण को समझो क्या है तो तर्पण का अर्थ क्या तो त्रिपु फिर वहीं पहुंच गए <laughs> <laughs> तो कहने का तात्पर्य जो दूसरों को प्रसन्न रखता है अच्छा अगर कोई दूसरों को प्रसन्न रखेगा तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा इसलिए हम उसको प्रिय बोलते हैं प्रिय का अर्थ यह नहीं है जो अच्छा लग रहा है वास्तव में देखा जाए तो निकल आया अर्थ लेकिन प्रिय का अर्थ है जो दूसरों को प्रसन्न रखता है तो दूसरों को तृप्त रखता है इसमें पूरा परिवार प्रिय बन गया क्योंकि वो दूसरों को प्रिय रख रहा है अपने व्यवहार से अपने हाव भाव से अपनी शैतानी से अपनी सुंदरता से अपने एक सहज स्वभाव से निश्चलता से सब प्रसन्न है ना? उसको देख करके इसलिए वो प्रिय लग रहा है तो प्रिय क्री से गिर क्री विक्षेपे बिखेरने वाला हो गया दूसरा सूत्र आगे इसी के है ये पता जी हाँ प्रिय गिरह का आतर्शोपसर गे अगर धातु है और उपसर्ग हमने साथ में लगा दिया उसके तो वहां भी कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा तो जियां से प्रज्ञ प्रसर्ग लगा दिया है ये क्योंकि ऊपर था जियां केवल ऐसे ही बिना उसके तो प्रज्ञ प्रज्ञ से ही फिर स्वार्थ में अण प्रत्यय करके प्राज्य बन जाता है विज्ञा प्राज्य में यह मत समझना की प्रांग दो उपसर्ग प्रज्ञा से ही प्राज्य सूत्र है ना प्रज्ञा दिभ्य जकेला भी जी हाँ ये ऊपर बनी चुका था है है बुलाने वाला ब्रहुआ अच्छा आगे कुछ और दिए इन्होंने दो सूत्र जैसे आतोसर्गे कह सुपिस्त है ये कर्मंड के अधिकार में है अब यहाँ पर एक कर्म साथ में और लगाना पड़ेगा आपको धातु से पहले कर्म एक और आएगा तो उस अवस्था में आकारांत धातु से उपसर्ग न होने पर क प्रत्यय होता है और सुबंत उपद रहते हुए स्था धातु से भी क प्रत्यय होता है तो अनुपसर्ग कह यानी उपसर्ग न हो लेकिन और शब्द कर्म तो आना ही है कोई ना कोई जैसे सुख शब्द आ गया तो सुखम ददाती सुखदह दुखम ददाती दुखदह आतपात इति आतपत्रम और गोत्र तो गोत्र में क्या करेंगे गो से रक्षा करता है या इंद्रियों की जो रक्षा करता है ये होना चाहिए वैसे तो गोइंद्रियां इंद्रिया है ना जो इंद्रियों को अच्छी प्रकार से प्रयोग करता है उनकी रक्षा करता है या गो वाणी को भी कहते हैं वाणी की रक्षा करता है पुत्र तो ये पुम नरक को बोलते हैं उससे जो बचाता है वो पुत्र है पाद धातु से द्वीप जो दो की रक्षा करता है एं? वो द्वीप शब्द है ये द्वीप है हाँ द्वीप अभिमदान सम्भ हम आया हुआ है ना उसमें इसमें भी कुछ रहस्य हैं तो दो की रक्षा करता है दो से रक्षा करता है या पाका अर्थ पी न तो हाथी जल पीता है कैसे पीता है, है? सुन्द में ही तो उसके क्षेत्र होते हैं नासिका के दोनों होते हैं ना तो दो क्षेत्रों से पीता है तो द्वीप है गोप जैसे गोत्र था ऐसे ही गोपह महीपह पृथ्वी की रक्षा करने वाला पादपह पैरों से पीने वाला कहीं रक्षा करना कहीं पीना क्योंकि पादो है ना तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं स्था समस्थ है समस्थान में बैठने वाला दृष्ट है जो दो में बैठता है इस पक्ष की बात भी कर रहा है उस पक्ष की बात भी कर रहा है पाली पलटने वाला अपनी गंगा गए तो हाँ आसनस्थ है वृक्षस्थल प्रत्यय का भी आ गया सूत्र ईषद दुह सुसु कृच्छरा कृछ खल तो ईशत दुह और सु अब इसमें यथा यथासख्य तो नहीं यथा योग्य अर्थ कर लेंगे कि ईशत और सु लगाएंगे तो अकृच्छर अर्थ में दुर लगाएंगे तो कृच्छर अर्थ में खल प्रत्यय तो ईशत करह ये अकृच्छर में हो गया यानी बहुत थोड़े प्रयास से ही हो जाता है दुष्कर कठिनता से सुकर ऐसे ही दुर्लभ तो समय खल प्रत्यय है अब खल में वृद्धि तो नहीं पाएगी है ना? इसलिए सुलभ ऐसी बोलना पड़ेगा लाभ नहीं बोल पाएंगे अब सुलभ दुर्लभ दुर्गम सुगम दुर्जय यहां गुण हो जाएगा हम्म दुर्जय सुजय दुसह सुसह चलिए प्रियाय प्राज्याय शर्म हम्म प्रिय जो प्राज्य है अर्थात बुद्धिमान विद्वान उसके लिए कल्याण हो तो हो ये छिपा हुआ है क्रिया इसमें शर्म अस्तु वर्म धारा कवच को धारण करो ये द्वितीया का एक क्वेश्चन हो गया और शर्म कौन सा है व्यक्ति है प्रियाय प्राज्याय शर्म कौन सी व्यक्ति है सत्यपति जी हाँ अस्तु की अस्तु क्रिया छिपी हुई है स्वकीय वेशमी अपने वेशम में अथवा सदमनी दोनों नहीं अर्थ एक ही है दो शब्द बोल दिएमनी के है या सदमनी के हैं निवसामी मैं अपने घर में रहता हूँ जो सत्पुरुषों का मार्ग है उस उस पर चलता हूं मैं मतलब उससे चलता हूँ सताम वर्तमना गच्छा में वर्तमान का तृतीय भस्मनी बाल पति वर्त में है ये वर्म नहीं है ये बाल में है है भस्मनी बालह बालह भस्म में में बच्चा गिर गया कर्म में है ये मम पुत्रस्य जन्म रविवार ठीक है सरल है ये कौन सी व्यक्ति है जन्म है? बुद्धो भ्राम्यति घुमरा है बुद्धिमान पुत्र है शांत हो रहा है प्राची इंद्रियाणि दाम्यति बुद्धिमान अपने इंद्रियों को तो देखो दम का प्रयोग इंद्रियों के साथ किया इन्होंने तो अब बचा शम शम का मन के साथ कर सकते हैं तो शम दम इन इंद्रियों के लिए शम है वैसे एक ही हर दोनों का लगभग लेकिन दम थोड़ा ए, दम को थोड़ा अधिक माना गया है मतलब दम में अधिक प्रयास होता है जैसे कोई समाज में नेता दमन करता है किसी का तो वहां हम बोल सकते हैं शमन करता है शमन का अर्थ हम शांत करना ले लेते हैं ना वैसे तो क्योंकि इंद्रियों को विषयों से रोकना सबसे कठिन है अब रसगुल्ला सामने रखा है बच्चा मान जाएगा है तो इंद्रियों का आकर्षण इंद्रियों को रोकना अपने आकर्षणों से ये दमन है एक प्रकार से इन्हें अधिक परिश्रम इसमें होता है इसलिए इंद्रिया क्लाम्यति पथिक थक रहा है सज्जन हरिष्यति प्रसन्न हो रहा है बालो मोदकाय लुभ्यति अब लुभ धातु के साथ में उन्होंने यहाँ चतुर्थी बोली है यानी मोदक के लिए लोभ कर रहा है लोभ कर रहा है तो लोभ जिसके लिए करते हैं वो फिर चतुर्थी व्यक्ति कर्मना बन करके दुखम सुलभम सुखम तो दुर्लभम सदा अपना कल्याण चाहो सदा स्वकीयम कल्याण का शर्म इच्छा हाँ कर लीजिए ठीक है कल्याण शर्म नहीं बोलोगे आप कहाँ बोलोगे वच पहनो तो सुलभम वर्म धारय ब्रह्म संसार को बनाता है नुँ। ब्रह्म नुँ। नुँ। नुँ। रचती? नुँ। आपने क्या लिखा रचती नुँ। नुँ। तो ब्रह्म जगद रचयती अपने घर में सुख से रहो ये वेशमि अथवा निवास सदमणिखे सुखे शर्म से भी कहते हैं शर्मणा बस हाँ रास्ते में मत खेलो तो वर्तमनी मा न क्रीड हाँ न क्रीड या माँ बोलेंगे तो लुंगलकार का मध्यम पुरुष का एक वचन तो क्या बनेगा हैं नहीं लुंगलकार में लुंगलकार में कैसे बोलेंगे पठध धातु का क्या बनता है पठ में तो वृद्धि हो जाती है अपाठित अपाठिष्टाम अपाठिशु लेकिन यहां वृद्धि गलत होनी नहीं है तो अक्रीडित अक्रीडिष्टाम अक्रीडीशु अक्रीडी ही तो क्रीडी ही कैसे बोलेंगे मा क्रीडी ही सज्जनों के मार्ग पर चलो तो सताम वर्तमनी चलो, चलो। सज्जनों के मार्ग पर वैसे यहाँ तृतीय लाना ज्यादा अच्छा रहेगा रहेगाम वर्तमना चलो।, चलो चलेत चल तू सप्तमी भी हो सकती है कोई ऐसी समस्या नहीं है आधार मान करके क्योंकि ऐसा है ना सप्तमी का प्रयोग वहां ज्यादा अच्छा रहता है जहां वास्तव में कोई भौतिक मार्ग में दिखाई दे रहा है ये कोई वैसा मार्ग नहीं है ये मार्ग का ऐसा है कि जैसा आचरण हमारे सतपुरुष करते हैं वैसा आचरण अब किसी का भी सत्यों के सतपुरुषों के मार्ग पर चलो तो कहेगा कहाँ पर किधर हुआ बताइए हम भी चलेंगे उस पर तो तो ठीक है अधिकरण बना भी ले उसको कितना लंबा है किधर को जा रहा है उसमें घास फूस तो नहीं है कंकड़ पत्थर तो नहीं है तो यहां तृतीय जाता अच्छी रहेगी क्योंकि आधार है उसका हमारा साधन है वो मार्ग आज अमावस्या का पर्व है तो अद्य अमावस्या पर्व पर्वास्ति अस्ति यति भस्म में रमता है यतिर भस्मनि रमते।, रमते।, रमते तुम्हारा जन्म कब हुआ था तो तब जन्म कदाभूत कदाभवत या कदाभूत लुंगलकार भी प्रयोग किया करो बभु नहीं कहेंगे शत्रु के दो बाणों का चिन्ह मेरे शरीर पर है तो शत्रु के दोस बाणों का शत्रु एक ही है शत्रु शत्रु अब दुसह बाणों का तो दुसह और बाण दोनों में व्यक्ति एक ही लाएंगे दुसहा नाम बाणा बाणा नाम या यशु नाम इशु नाम बना हो जाएगा ईशु नाम हा लक्ष्म है? मेरे शरीर पर है मम मम शरीरे मम देहे अस्ति बाणों का चिन्ह लक्ष्म लक्ष्मण क्या लिखा है नहीं एक ही चिन्ह बाणों का चिन्ह चिन्ह तो एक ही है बाण लगे हैं एक ही जगह लगे होंगे या तो बाणों के चिन्ह बोलें हाँ तो वाक्य संरचना थोड़ी ढीली है इनकी तो बाणों के चिन्ह होने चाहिए तो लक्ष्मणी कह देंगे बहुचन में संति हो जाएगा उधर यति मृग के चर्म पर बैठा है तो यतिर मृगस चर्मणि सीधति और अधि तिष्ठती बोलेंगे तो चर्म होगा फिर चर्मम नहीं चर्म हाँ बैठा है तिष्ठती सीधती हम्म क्या करे आप बैठा या मेरे ने मेरे बैठा है। क्या मेरी धर्म में श्रद्धा है मम धर्म में श्रद्धा वसंत में बहुत से फूल और फल होते हैं वसंते या वसंत वसंते बहूनी पुष्पाणी फलांती सप्तमी का प्रयोग करवा रहे हैं इस वाक्य में इस अनुवाद में ये सायंकाल घूमने के लिए जाऊंगा तो साय काले भ्रमणार्थम या, या भ्रमित गमिष्यामी कृषि मनुष्य पर दया करो तो कृषि मनुष्य दयास्व दया करो दयास्व वर्षा में छाता वर्षा से बचाता है वर्ष त वर्षाया वर्षासुज हाँ वर्षा वर्षासु आतपत्रम, वर्षा से बचाता है तो वर्षाभ्य वर्षाभ्य स्त्राते संधि का हो तो गया उसमें क्या है संधि में यणादेश भी कोई संधि है भाँगै। क्या भाँगै। कर लो आप उसको प्राज्य, प्राज्य सुकर और दुष्कर सभी कर्मों को करता है तो प्राज्य सुकरणी दुष्कर्णी च सर्वाणी कर्माणी करोती बुद्धिमान लोग प्रियजनों के साथ घूमते हैं तो बुधा बुधा प्रिय जनई ही सह जाएगा लेकिन यहाँ बोल सकते हैं आप लेकिन बुध का प्रयोग करेंगे फिर बुधा का अर्थ विद्वान भी है बुद्धिमान है सब सभी अर्थ ले सकते हैं वह भ्रमण करे स भ्राम्य तु भ्रमण किया तम अब अभ्राम्य मैं भ्रमण करूं अहम यहाँ भ्रमण करू हाँ अहम भ्राम्याणी वह शांत होता है तो स शाम्यतीम धातु लाओगे नहीं लाओगे आप इधर का न पढ़ करके अनुवाद करते हैं शायद छूटेगा तभी जब नहीं पड़ेंगे तभी छूटेगा बुद्धिमान इंद्रियों का दमन करता है तो बुध बुध इंद्रियों का दमन करता है तो इंद्रियाणी दाम्यति दुर्जन थूकता है तो दुर्जन वह स्थिति ये धातु तो लाई नहीं अभी स्थिति पीछे आ चुकी है हैं नहीं दुर्जन क्या थकेगा अगर थक जाए फिर दुर्जनी क्यों रहे वो सुजन न बन जाए फिर तो लगा ही रहता है दुर्जनी दुण। में मैं प्रसन्न होता हूँ तो अहम हृष्द हृष्यामी अहम हृष्यामी मूर्ख लोभ करते हैं तो मूर्खा लोभ्यंती ठीक है सूल है वर्षा में छाता वर्षा से बचाता है वर्षा तो वर्षा स्वात वर्षा, वर्षा से बचाता है तो वर्षाभ्य नहीं वर्षा ऋतु वाला वर्षा है वो भी भवचन में आता है और वर्षा जो बरसती है ना ये भी भवचन में ही बोलते हैं इसको हाँ भी हो जाएगा प्रावृषि वहा एक वचन नहीं आएगा वहां बहुवचन नहीं आता है प्रावृषि आतपत्र वर्षाभ्यस्त त्रायते तब ऐसे बनेगा अशुद्ध वाक्य में द्वितीया में शर्माणम न करके शर्म और वर्माणम का वर्म यहां देखो दिया भी इन्होंने यही वर्ष यह आ गया आपका वाक्य वर्षासु आतपत्र वर्षाभ्यस त्रायते है देखो ऐसे यही बोला था हम लोगों ने और इंद्रियाणी दाम्यति इंद्रियों का दमन करता है तो का देख करके झष्ठी का प्रयोग न हो जाए द्वितीया ही रहेगी तो वह दाम्यति बस प्रणो ध्वनि ओ...